जंगमचे च आचरण तस्मी श्री गुर निन्मयार सर्व्यम सच दर्शितं तत्परशिग तस्म श्री दुर्दे नर्व शिशि विराजित्रेनातामु सू तस्म श्री दुर्दे न चैतन्य शास्त्र निरंजन ंदुनादाटी तस्म श्री गुरव मानशक्ति सरुह तस्वूषि भोपतिमूर्ति प्रदा तस्म श्री गुरव मनीत जन्म संप कर्मंग आत्मज्ञान प्रदान तस्म श्री गुड़वे नम शोषण सिंह धार संभव गुरोप तस्म श्री गुड़वे नमः गुरु न तत्व परं नास्ति तस्म श्री गुरवे नम मेजन्ना मद्गु श्रीजदु मदात्मा सर्वूतात्मा तस् श्री गुड़ले मुराजियनाश गुरुपरम दैवत गुरुपरतर तस्म श्री गुजले नम शचितात्मेव त्म तमे सर्वं मम देव देव तमेव मशिवर्तिमखिम देवासुरा, सकलं, ब्रह्मा देवासुरा यदमृश पाति सकल प्रजा भ्रमा यत पाप्लवेकोधे स्थिति शागता तम शेष कारण परमाशंरी शंभर श्री गुरुचरण सरोद जय निज मन मकर सुधार कर गुवर विमल श्रो गायक तल चारुश्या वज राम चंद्र की जय दुआ संख्या पैंसठ के बाद दुआ संख्या पैंसठ सरिता सब पुनीत जल बाही बाहीग मृग मधुप सुखी सब रही सहज भैर सब जीवन त्यागा पर सकल करें मुराग सोर सैल गिरी जागह आई जन राम भक्ति के पाए, पाए। नित नूतन मंगल ग्रहतासुह्मादिक ग्रह गही जस जासु आरद समाचार सब पाए आरद समाचार सब पाए कौतु कहीं गिर गे हस धाये सहल राज बल आदर की पद पखार बरिया सन दीना शहीद मुनि पद सेनावा चरण सलिल सब भवन सुचावा निज सौभाग्य बहुत गिरिवरणा सुता बोली मिली मुनि चरणा काल्ञ सर्वज्ञमा गतिमारी गतिमारे सासुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे मुनिवर हृदय विचार श्रियाचंद रहे है अब स्मरण करें कि सती जी शरीर छोड़ा उन्होंने और हिमांचल के यहाँ उन्होंने जन्म लिया हिमांचल हिमालय पर्वत के अधिष्ठात्र देवता उनके यहां उन्होंने जन्म लिया और जब से उनका जन्म हुआ तब से हिमालय पर्वत पर अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल ये सब उत्पन्न होने लगे नदियों में सुंदर जल बहने लगा पशु पक्षी सब आनंदित होते ये उस समय का जो है अनुकूल वातावरण उत्पन्न हो गया <coughs> ये सब क्या है जब देखें बालकांड में ही अभी पहले देख आए जब मानसरोवर का जहां वर्णन किया तो उसके आसपास हमराई है बगीचे हैं, <coughs> पेड़ हैं, पौधे हैं तो उनको सबको बताया है कि जितने पेड़ पौधे आदि हैं ये सब साधक हैं जो वहां पर ठहरे हुए हैं मानसरोवर के आसपास और तपस्या कर रहे हैं जैसे पौधों में पैदे पौधा अंकुरित होता है फिर उसके फिर पत्ते निकलते हैं फिर उसमें फूल लगते हैं फिर उसमें फल आता है फल में भी रस आता है बस यही साधक की भी गति है जो साधक लोग हैं उनका भी व्यक्तित्व इसी प्रकार से पादपों की तरह से ग्रवों वृक्षों की तरह से बढ़ता है विकसित होता है उसमें जो उनकी संयम इत्यादि साधना है जप तप आदि है ये सब उसके पत्ते हैं शाखाएं लगा तो मनो ज्ञान उत्पन्न हो गया ज्ञानी हो गया व्यक्ति ज्ञानवान व्यक्ति पुष्पित वृक्ष की तरह से है और उसके पुष्पों की सुगंध भी आने लगती है आसपास लोगों को प्रिय भी लगने लगता है ऐसे साधक भी समाज में अन्य लोगों के बीच प्रिय लगने लगे तो उसके साधक यह विकास होने का एक लक्षण है ज्ञानवान हुआ और उसके ज्ञान की और शब्दों की सुगंध ही आस फैलने लगी पुष्प के बाद फिर फल आता है वृक्षों में जो ये फल है ये भक्ति है ज्ञान के परिपक्व होने पर भक्ति आ जाती है भक्ति का तात्पर्य साधक भगवान के समर्पित हो जाता है उसी के आश्रित रहने लगता है वो कहीं संसार की किसी व्यक्ति वस्तुआत के ऊपर उपराश्रित नहीं रहता परमात्मा में समर्पण हो जाता है ये उसकी भक्ति की दशा है जब भक्ति आती है तो जैसे फल में फिर फल हुआ तो कच्चा फल और उसके पका फल पके फल में जैसे रस आ गया वैसे ही फिर यही है साधक के अंदर जो भक्ति है वो भक्ति में भी आनंद का रसासन होने लगता है वो व्यक्ति अपने अंदर ही अपने आंतरिक आनंद का अनुभव करता है उस आनंद में ही स्थित रहता मग्न रहता है उसको संसार में कहीं किसी वस्तु से अपेक्षा नहीं कहीं कोई शिकायत नहीं कहीं कोई कामना नहीं कहीं कोई परेशानी नहीं इस प्रकार से शांत होकर के अपने आनंद में मग्न रहने वाला बन जाता है ये उसकी पूर्ण अवस्था है भक्ति में दशास्वादन का प्राप्त होना व्यक्ति के व्यक्तित्व का साधना के विकास की, की पूर्ण अवस्था है अब इसका ये प्रतीक के रूप में पहले वर्णन करते आते हैं कि हिमालय पर्वत पर इसी प्रकार से वृक्षलताए दुर्मित आदि उत्पन्न होने लगे और फिर कहते हैं सरिता सब जुनीत जलवाही सरिताओं का जल का प्रवाह भी पहले प्रतीक के रूप में बताए हैं कि ये भगवान की कथा है सरताए क्या हैं भगवान की कथा है अब ये संत लोग साधु लोग साधक लोग भगवान की कथा कहते हैं सुनते हैं और वो जैसे नदी का पवित्र जल गंगा जी जैसी नदी का पवित्र जल हो ऐसी ये कथा भी बड़ी पवित्र है उसी में ये लोग अवगन करते हैं स्नान करते हैं उसी का जल पीते हैं सरिताशव पुनीत जल बाही, बाहींगम सुखी सवराही पशु पक्षी भवरे इत्यादि सब सुखी रहते हैं मान उसके तो का ऐसा विकास होता है की आस के जितने अन्य लोग हैं वे लोग उससे लाभ उठाते हैं और सुख प्राप्त करते हैं ये उसकी व्यक्तित्व के विकास का जो है वो लक्षण आगे देखने में आता है सहज बैर सब जीवन त्यागा और वहाँ सब जीवन सहज बैर त्याग दिया ऐसे ही ये साधक जहाँ विकसित हुआ तो स्वयं उसमें तो वैर भाव किसी से होता ही नहीं उसके तपोबल के कारण से उसके आसपास रहने वालों में भी वैर भाव नहीं रहता था दूषित प्रवृत्ति के व्यक्ति भी उनकी दूषित प्रवृत्तियां भी शमित हो जाती है दब जाती है और उनमें भी वैर भाव नहीं रह जाता गिर पर सकल कर ही और ये सब लोग जितने वहा रहते हैं पर्वत के प्रेम रखते हैं हिमांचल जो वो पर्वत है वो राजा है वहाँ का तो ये सब प्रजा है ये सबके सब तो हिमालय अधिष्ठा देवता पर ये सब प्रेम करते हैं की देखो ये कितने अच्छे है कैसा सुंदर कर रखी है सब साधकों को ठहरने के लिए कैसा सुंदर स्थान बना रखा है यहाँ कहीं किसी से बैर नहीं अनुकूल स्थिति पा करके सब उसकी हिम हिमराज की जो प्रशंसा करते हैं, शैलराज की प्रशंसा करते हैं, गुण गाते हैं उसके और उसको छोड़कर के कहीं जाते नहीं वहीं बात करते हैं, सोह शैल गिरिजाग्रह आए अब उस बात को जो अभी तक कह रहे तो थे तो स्वामी जी उसको स्पष्ट कर देते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं कहते हैं कि सो शैल गिरिजा ग्रह आए गिर के वहां पर आने पर माने पार्वती जी के महा अवतार लेने पर उत्पन्न होने पर वो पर्वत हिमांचल पर्वत कैसे शोभा पा रहा है कहते हैं जिम जनुराम भगत के पाए जैसे कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करके सुशोभित होता है बस इतनी मात्र से कथा का सुंदरता भी बनी रहती है वर्णन की भी पौराणिक शैली भी बनी रहती है और तात्पर्य भी व्यक्त कर दिया जो ज्ञानी लोग हैं उसमें सूक्ष्म बुद्धि रखने वाले इस कथा को समझने वाले हैं तो इतनी से समझ जाएंगे जिम जनराम भगत के पाए कोई व्यक्ति जो साधक साधना करते करते ज्ञानवान हो गया भक्त हो गया तो उसका जीवन सुंदर जीवन बन गया <coughs> सोह शैल पर्वत शोभित होता है तो सोह शब्द यहां भी लगाइए जिन जन राम भगत के पाए सोह हो, शोभामान सो होता है जैसे कि रात भक्ति पा करके कोई साधक सुशोभित हो जाता है सुंदर रूप उसका हो गया अब सुंदरता और कुरूपता जो देहाभिमानी व्यक्ति है लौकिक संसारी व्यक्ति है वो तो शरीर देखकर के सुंदर सुंदर समझते रहते हैं लेकिन शास्त्रों का सौंदर्य और क्रूप दूसरा है शरीर की भी सुंदरता है है उसका निषेध नहीं करते खंडन नहीं करते लेकिन वो तो एक बहुत नीची की बात है आगे विचार करें जब व्यक्ति के व्यक्तित्व का सुंदर स्वरूप बनता है वो संगनी बना ज्ञानवान बना भक्त बना लोकोपकारी उसका हो गया सबके साथ उसका प्रेम भाव आ गया उसके संपर्क में आने वाले सभी लोग प्रसन्न हैं आनंदित अनुभव कर रहे हैं तो ये जो व्यक्ति के इस प्रकार का विकास हुआ ये सौंदर्य है एक साहित्यकार हो गए हैं गुलाब है। वो कहते हैं कि देखो ये आचरण की सुंदरता है आचरण की सुंदरता ये व्यक्तित्व की सुंदरता कि केवल शरीर की ही सुंदरता नहीं आचरण व्यवहार व्यक्तित्व उसका सौंदर्य हो गया तो ये सौंदर्य जो है व्यक्ति को अनेक जन्मों की साधना करने पर प्राप्त होता ऐसा सौंदर्य सहज सुंदर नहीं है इसलिए इसके लिए साधना करनी पड़ती है अभ्यास करते करते करते करते तब इस प्रकार की स्थिति आती है जिन जन राम भगत के पाए भक्ति का तात्पर्य है कि जब व्यक्तित्व का सुंदर स्वरूप बन जाए भक्ति की चर्चा तो बहुत होती समाज में लेकिन भक्ति का जो सुंदर स्वरूप है उसका समझना सहज नहीं है अपने मन से समझने की कोशिश करेंगे तो उसको अन्य लोगों में भजन कीर्तन वगैरह देख करके पूजा पाठ देख करके समझ लेंगे कि ये भक्त है भगवान का इन क्रियाओं को भक्ति करके समझते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार देखेंगे तो भक्ति व्यक्ति के विकसित व्यक्तित्व का एक सुंदर स्वरूप है उसका जिसमें की उसकी भावना भी सुंदर है ज्ञानवान भी है आचरण भी उसका शुद्ध है अन्य लोगों के लिए वो कल्याणकारी उपकारकारी भी है ये सब जब उसमें व्यक्ति में आ गए तब उसका भक्ति का रूप उसका प्रकट हुआ इसे भक्ति कहते हैं तो अब ये आगे दिखाते हैं कि देखो पार्वती जी आई हिमालय पर्वत पर उनका जन्म हुआ तब से ये सब होने लगा माने पार्वती जी जो है वो भक्ति स्वरूपा हैं, वो भगवान शंकर जी की भक्ति में लगी हुई हैं। तो उनके आने से अन्य लोग सब आसपास का वातावरण भक्ति भाव से प्रभावित हो गया अब आगे की कथा शुरू करते हैं कहते नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु ग्रहतासु ब्रह्मा दिक गावसु पार्वती जी के ब्रह्मा इत्यादि सभी जिनका केस गाते रहते हैं उनके घर पे आ जाने से तो मंगल और मोक् तो हो ही जाएगा सब जगह इस प्रकार से मंगलमूत्र माने महानता का सोचा कि जिसकी ब्रह्मा जी भी जिसकी ब्रह्माद्र देवता भी जिसका यशगान करें तो वो तो महान हो गई और ऐसा महान व्यक्तित्व तो वाला व्यक्ति जहां कि जाएगा जहां रहेगा वहां तो अनुकूल वातावरण बन जाएगा वहां तो सब सुंदर और तो सब सुखदायी हो ही जाएगा ये बात हो गई तो ये फिर कहते हैं नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिर गये सुधाये घटनाएं बताते हैं अब पार्वती जी का जन्म हुआ बाल काल हुआ फिर और बड़ी हुई और बड़ी हुई होते होते माने जब वो हो किशोरी अवस्था में जब वो पहुंच गई तब तक जो है वो हो ये तक इतनी देर की घटना जो है ये है वर्णन कर दी यहाँ तक इतनी चौपाइयों को जब तक वर्णन किया तब पार्वती बढ़ते, बढ़ते बढ़ते इस अवस्था को प्राप्त हो गयी उस समय फिर नारद जी वहाँ आए <स्थिण> तो नारद समाचार सब पाए नारद जी को मालूम हो गया कि जो सपीने ने वहां त्याग किया था अब हिमांचल के घर यहाँ पैदा हो गई है और फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि हिमालय पर्वत पर सब वृक्ष जितने सब फल फूल फलित हो गए चार उसमें सब सब में आ गए एक जगह पीछे उसने कहा था दोहे में प्रकृति सुंदर शैल पर मणि आकर बहुत तो उस पर्वत पर मणिया प्रकट हुए ये मणि जो है ये है प्रतीक के रूप में तुलसीदास जी की भक्ति है उत्तरकांड तो में देख आए हैं कि देखो ये पावन पर्वत, बेद ये पर्वत पर्वत क्या वेद प्राण ही पर्वत है उन्हीं के प्रतीक है हिमालय तो पर्वत क्या है वेद प्राण उनका प्रतीक है ये और फिर उसमें जो है वो राम भगत रुचिरात्र और उसमें जो है जो मणियों की खान है वो तो मणियों की खान जो है भगवान की भक्ति है उन वेदों में भगवान की भक्ति का निरूपण है तो पर्वत हो गए वेद पुराण और मणि और जैसे उधर मणियां पर्वत में है उसी प्रकार से इसमें पर्वत में इसमें ये वेद पुराण की जो भक्ति है वो तो इसलिए जो है ये है भक्ति ये सब उस समय जो है वो वातावरण भक्ति से परिपूर्ण हो गया सब जगह संयमी साधक ज्ञानमान ये सब हो गए जब ये सब नारद जी ने देखा तो नारद जी समझ गए अब देखो ये नारद जी जैसे भक्त लोग ज्ञानी लोग इन बातों को जान जाते हैं जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो बड़ा अनुकूल वातावरण है हिमालय पर्वत को देखो तो, तो सब सुंदर ही सुंदर हो रहा है यहाँ कहीं किसी से तो कोई बैर भाव रखते ही नहीं है सब में बड़ा प्रेम है बड़ा शांत स्वभाव है बड़े उदार है सबके सब रागदाध किसी में है ही नहीं तो फिर नारद जी ने ध्यान धर के देखा तो समझ गए अरे ये तो हिमाचल के यहाँ पार्वती जी ने जन्म लिया है इस कारण से हो गया है तो नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिर गिर सुधाए तो फिर वो कौतुक माने किसी बिना प्रयोजन के ही ऐसे ही को चलो चलते हैं हिमांचल के यहाँ पार्वती जी के विदर्शन दर्शन होंगे <coughs> तो खेल खेल में नारद जी का तरी तो स्वभाव घूमते रहते हैं सब जगह तो उन्होंने कहा चलो चलते है हिमालय पर्वत के उनके के यहाँ के यहां जाते हैं अब जब वहां गए तो क्या हुआ कि शैलराज बड़े आदर की ना शैलराज ने माने हिमाचल ने नारद जी का बड़ा आदर किया अब देखो कथा वैसे तो आप देखेंगे तो ऐसे मानो कथा होती जाती आगे नारद जी भी पहुंचते जाते हैं और वहां पर हिमांचल के यहां पहुंच गए शास्त्र को अध्ययन करने का तरीका यह मत सोचो कि हिमालय पर्वत वहां फिर हिमांचल वहाँ कहाँ रहते हैं उनका लोकेशन बताओ उनका माहौल कितना है कैसा है और फिर नारद जी गए तो रेल पे चलकर के गए हवाई जहाज से गए ये सब बातों को मत सोचो वहाँ ये सोचो ये है कि जब नारद जी संत है भगवान के भक्त हैं जब शैलराज के पास पहुंचे तो शैलराज बड़े आदर की ना तो हिमांचल ने नारद जी का बड़ा आदर किया तो संतों का जो आदर करता है वो तो संत तो महान है ही है लेकिन संतों का आदर करने वाले भी महान है इसलिए यहाँ पर उनको जो हिमांचल को हिमांचल न करके राज ने कहकर शैलराज बोला मैंने उनका राजत्व तो बढ़ा दिया कि देखो शैलराज हैं, राजा हैं ये और इन्होंने के पास नारद जी आए हैं तो इन्हें नारद जी का इन्होंने बड़ा सम्मान किया तो ये नीति यही है कि जब जैसे राजा के पास या किसी प्रकार के किसी व्यक्ति के पास जब संत लोग जाते हैं तो वे संतों का आदर करते हैं सत्कार करते हैं उनका अपना सौभाग्य समझते हैं <coughs> तो इसलिए और उनसे जो है उनकी बड़ाई भी होती है संत लोग जो है वो हो जहाँ देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है वो अच्छे स्वभाव का नहीं है भगवान का भक्ति नहीं है ज्ञानी भी नहीं है धर्म में नहीं रखता तो ऐसे, ऐसे कि यहाँ संत लोग जो है उसकी तरह नहीं जाते वहां उपेक्षा भाव रखते हैं जहां देखते हैं ये सद्गुणी व्यक्ति है धर्मात्मा व्यक्ति है तो वहां संत लोग पहुंचते हैं तो संतों को पहुंचने से उनका सम्मान और बढ़ता है अन्य लोग भी जानते हैं कि भाई इनके पास तो संत आते हैं इसके माने ये भी सत्पुरुष हैं कभी तो आएंगे उनके पास संत नहीं तो उनके पास संत लोग क्यों आएंगे इनके पास तो ऐसी उनकी बड़ाई बढ़ती है ये समाज की व्यवस्था पहले भी थी और अब भी बहुत कुछ है अभी हर, संत लोग हर कहीं हर किसी के पास नहीं जाते जब जान लेते हैं कि ये ये लोग भले आदमी हैं, सज्जन लोग हैं साधु स्वभाव के हैं संतों का आदर सत्कार करने वाले हैं तब जाते हैं संत लोग वहां इसलिए नहीं जाते कि वहां जाएंगे तो हमारा आदर होगा अपने आदर की इच्छा से माने जाते वो एक सामाजिक व्यवस्था इसलिए है कि उन लोगों को बढ़ाई देने के लिए जाते हैं अपना आदर कराने को नहीं जाते बड़ाई करने जाते हैं लेकिन संसारिक प्रवृत्ति तो इसके विपरीत है संसारी लोग ये समझेंगे कि देखो संत लोग उनके पास पहुंचे जरूर कोई लालच होगा जरूर कोई लोभ होगा कुछ लेने के लिए जरूर गए होंगे अपनी पूजा कराने के लिए गए होंगे तो ये तो संसारी दृष्टि है लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि ये है कि वे संत लोग अपनी पूजा कराने के लिए नहीं जाते जिसके यहाँ जाते हैं उसको सम्मान देने के लिए जाते हैं उसकी बड़ाई करने के लिए जाते हैं फिर तो वो व्यक्ति समाज में महिमावान होता है उसकी कीर्ति बढ़ती है उसकी कीर्ति बढ़ाने के लिए जाते हैं इसलिए कहते हैं सैलराज बड़े आदर कीना पद पखारी बड़े आसन दीना अब देखो सैलराज ने जो आदर किया तो कैसे किया संतों का आदर करने कई तरीका भी है उनको जब वो हो <coughs> जब मालूम हुआ कि हिमांचल को मालूम हुआ कि नारद जी आए हैं तो हिमांचल द्वार तक गए और नारद जी को ले आए और अपने जो है वो भवन में भीतर ले गए और उनको वहां पर फिर उच्च आसन पर उनको बैठाला उनके पैरों को पखारा मैंने धोए चरण धोए पद पखारी बड़े आसन बड़े मैंने उच्चासन दिया अपने आप स्वयं छोटे नीचे आसन पर बैठे और उनको ऊंचे आसन के ऊपर उनको बैठाला अब देखो संत को ऊंचे आसन पर बैठाल करके नीचे बैठने में व्यक्ति का अपमान नहीं होता हीनता नहीं आती बल्कि उसका और अधिक मान बढ़ता है उसको लोग वह कहते हैं देखो कैसा संतों को कैसा भक्त है कैसा आदर करने वाला है ये तो बड़ा महान व्यक्ति है बड़ा उदार व्यक्ति है श्रेष्ठ व्यक्ति ऐसे उसकी प्रशंसा बढ़ती है ऐसा नहीं कि कोई संत को बैठा दिया नीचे आप बैठ गए ऊपर तो इससे उनकी महानता हो गई बुद्ध तो प्रत्युछता हो जाएगी ये देखो कैसी छोटी बुद्धि का है कैसा अहंकारी है जो अपने आप जो आसन को आसन में बैठा हुआ है संत को नीचे बैठा रहा है तो ये ये देखना पड़ता है किस प्रकार से कि कैसे व्यक्ति का आदर कैसे बढ़ता है तो अगर विनम्रता किसी व्यक्ति में है धीरे बोलता है मृद भाषण करता है विनम्र रहता है नीचे भी बैठा है तो ये उसकी बड़ाई का लक्षण है उसका उसकी तुच्छता का लक्षण नहीं है ये इसीलिए थोड़ा थोड़ा देखेंगे शास्त्र में ये सब बातें इसलिए कहनी पड़ती है क्योंकि व्यवहार में संसारी लोगों के तो सिद्धांत दूसरे हैं इनके विपरीत है और शास्त्र की मान्यता उसकी विपरीत है इसलिए बार बार जो है शास्त्र अपने मत को सम्मति को अन्य लोगों को बुद्धि में बैठाने के लिए इन बातों को कहते रहते हैं जब तक संसारी लोग अपनी बुद्धि को स्वभाव को इनको सब को बदलते नहीं तब तक उनको जीवन में सुख शांति आनंद प्राप्त नहीं महानता नहीं प्राप्त है वो अपने ही कारण से जो गलत रास्ते पर चल करके अपने स्वभाव को बिगाड़ लिया है अपनी दशा मानसिक दशा को बिगाड़ लिया है और उसी के कारण से वो दुखी हो रहे हैं अधोगति को प्राप्त हैं निंदा भी उनकी होती है ऐसी स्थिति इन लोगों को प्राप्त होती है वो अपने अज्ञान के कारण से है तो शास्त्रों के अज्ञान के निवारण करके सही रास्ता उनको सुझाता रहता है तो ये सब साधनाएं इसी प्रकार से जैसे शास्त्र में कही गई है इनको बार बार खूब अच्छी तरह से समझ करके खूब ध्यान में रख इनको खूब अभ्यास इनका करना चाहिए तो कहते शैल राज बड़े आदर किन्हा और पद पखड़ बड़े आसन दीन्हा और नार सहित मुझे पद सिर नारी सहित अब उसके बाद फिर पद पखार करके बाद क्या किया कि उसके बाद उनकी हिमांचल की ये पत्नी थी मैना हा? उनके साथ में वो आए और आकर के दोनों लोगों ने इनको नारद जी के चरणों में सिर रख प्रणाम किया नार सहित मुनि पद सिर नारद जी के चरणों में से रख करके उनको प्रणाम किया और तो चरण सलिल सब भवन सिंचावा और जो चरण धोए थे वो थाली में जो पानी रह गया था वो बचा हुआ उसको लेकर के सारे भवन में उसको छिड़का इस भावना से ये संतों के चरणों का जल है ये परम पवित्र है ये सब जन घर में सब जगह छिड़केंगे तो ये सब घर पवित्र हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा वातावरण इसका शुद्ध हो जाएगा ये भावना से, से सब घर भर में वो जल पूर्ण में छा चरण सलिल सब भवन सिंचावा अब निज सौभाग्य बहुत गिर वर्णा ये तो सलादर सत्कार करने की क्रिया थी अब इसके बाद में वाणी के द्वारा भी सत्कार होना चाहिए तो वाणी के द्वारा क्या करते हैं प्रभु तो के नारद जी के पास जो है वो यहाँ करके उसे बोलते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य की आपने दर्शन दिए आप हमारे घर पधारे इससे हम अपने बड़े भाग्यशाली हैं बड़ी कृपा हुई तो इस प्रकार से संतों के, के प्रति अपना अनुग्रह व्यक्त करना ये भी उनका धर्म है निजी सौभाग्य बहुत गिरि बरना और फिर सुता बोली मेली मुनिचरणा और उसके बाद में फिर उन्होंने पुत्री को बुलाया सुता के मैंने पुत्री पुत्री के मैंने कौन वो तो को बुला करके उनको नारद जी के चरणों में उनसे कहा प्रणाम करने के लिए अब यहाँ सुता बोल करके नाम माने पार्वती का कोई नाम नहीं बुलाया उन्होंने पार्वती का कोई नाम तो रखा गया होगा इतनी बड़ी हो गई तो तब तक उनका कोई ना कोई नाम होना चाहिए चाहिएगा कुछ बड़ी हो गई लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने हिमाचल में अब तक कोई उसका नाम नहीं रखा था कभी कभी बिना नाम रखे भी बोलते रहते हैं सुता बोलने लगे मानकर कोई कोई लोग अपनी पुत्री का नाम नहीं रखा सुता कहने लगे हमने देखा कहीं नाम ही पड़ गया सुता है? सुता माने तो पुत्री है लेकिन नाम पड़ गया सुता तो ऐसा लगता है कि वो हिमाचल जो है वो सुता ही कहते रहे हैं। हो सकता है उनको नाम न रखा हो उनका तो उसको बोला सुता बोली मेली मुनि चरणा उनको बुला करके कहा कि इनके मुनि की चरणों में प्रणाम करो <coughs> प्रणाम करो मेली चरणा के माने चरणों में उनको डाल दिया वो तो पार्वती जी नारद जी के चरणों में न स्वयं प्रणाम करें तो माता पिता के आग्रह के कारण से पार्वती जी ने उनको प्रणाम किया उनके चरणों में पढ़ करके ये हुआ उनको अब उसके बाद क्या घटना घटती है तो कहते हैं त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम इसी प्रकार का जैसे कि ये वर्णन किया जैसे कि यहाँ है ये संतों का स्वागत करना सम्मान करना उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का व्यवहार ये भारतीय संस्कृति का एक अंग है पूर्व काल में भी रहा और शास्त्र सम्मत भी है क्योंकि उसका वर्णन यहाँ पर प्रशंसात्मक रूप में हुआ शास्त्र में कोई कोई बात निंदात्मक रूप में वर्णन की जाती है तो माने वो त्याज होती है और जहाँ जहाँ प्रशंसात्मक रूप में उसका वर्णन होता है माने वो ग्रहणी है उसे हम जीवन में धारण करें तो ये प्रशंसात्मक रूप में यहाँ पे इसका वर्णन है कि मैंने ये हमारी संस्कृति का एक अंग है और सुंदर रूप है इसी प्रकार से करना चाहिए संतों के चरणों में इसी प्रकार से जहाँ किसी गृहस्थ के घर में संत लोग गए तो कई ग्रस्त लोग तो इसी प्रकार चरणों तक इत्यादि लेते ही है जल सब घर पर हम छेड़ते हैं प्रणाम भी करते हैं और अपने पुत्रों पुत्रियों को बुला करके भी उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए कहते हैं तो पुत्र लोग कहीं पुत्र पुत्रियां देखते रहते हैं कहीं तो जब देखते हैं कि हमारे पिता लोग बड़े लोग ही संतों के चरणों में इस प्रकार से अपना सिर रख रह रहे हैं तो फिर उनकी भी हिम्मत पड़ती है वो भी इसी प्रकार करने का अभ्यास पड़ता है लेकिन अगर वो बड़े लोग ही न करें संतों का आदर सत्कार न करें तो पुत्र लोगों को कभी देखने में ऐसा आएगा नहीं कभी और न इस प्रकार से वो प्रणाम करेंगे तो संस्कृति का विच्छेद होता है विखंडित होती है इसलिए अभ्यास कराते रहना भी आवश्यक है तो स्वयं संतों का आदर सत्कार करें और अपने बड़े पुत्रों से पवित्रों से उन सबको भी संतों का आदर करना उनको सिखाएं उनके चरणों में इसी प्रकार के मस्तक झुकाना सिखावें यह आवश्यक है नहीं तो इतना ही नहीं कि संस्कृति का ह्रास होता है ये भी होता है कि वो बच्चों में जैसा कि सुंदर भाव होना चाहिए वो फिर नहीं आता उनमें अहंकार आदि आ जाता है उनमें और दूसरे दुर्गुण आ जाते हैं उनसे बचाने के लिए ये सभी व्यवस्था है इसके पीछे बहुत सुंदर भावना है इस प्रकार संतों का आदर करना जैसे हिमांचल ने किया पार्वती जी को उनके चरणों में डाला तो ये सब व्यवस्था जो है वो भविष्य में कल्याणकारी सिद्ध होती है कैसे कैसे भीतर मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है मन बुद्धियों का निर्माण कैसे होता है व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण कैसे होता है यह हर बात नहीं समझ सकता व्यक्ति लेकिन जो एक सांस्कृतिक परंपरा बना दी गई उसका अगर हम शुद्ध रूप में पालन करते रहते हैं तो उसका लाभ प्राप्त होता रहता है अब जो है उनसे उनके अपना जो है अवभाग्य वर्णन करते हुए हिमांचल नारद जी से इस प्रकार के बोलते हैं त्रिकालज सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी कहते नारद जी आप जित्रकालज्ञ तो हैं, तीनों कालों की बात को आप जानने वाले हैं माने आप भविष्य भी जानने वाले जब त्रकालज्ञ हैं तो भविष्य भी जानने वाले कहा सर्वज्ञ हैं, सब कुछ तो जानने वाले हैं और गति सर्वत्र और स... तुम सब कहीं जा सकते हो गति के माने जा सकने की सामर्थ्य तो तुम्हारी गति सर्वत्र क्यों है की जब वैकुंठ धाम में भगवान नारायण के पास तक तुम चले जा सकते हो तो तुम्हारी गति कहा नहीं है तुम सब जगह जा सकते हो तो ऐसे महिमावान नारद जी आप हैं इसलिए कहते हैं कि कहो सुता के दोष गुण मुनिमर हृदय विचार ऐसा समझ करके हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस पुत्री के जो है भविष्य कैसा है ये बताइए इसमें क्या गुण है क्या दोष है भविष्य उसमें ये कैसी पुत्री बनेगी इसका क्या होगा सो आप बताइए कृपा करिए तो नारद जी तो भगवान के भक्त भी हैं और देवताओं के रिपोर्टर भी हैं है। तो उनमें बहुत है से नारद जी नारद जी जो समाज में तालमेल भी बनाने की कोशिश करते रहते हैं संत होने के नाते और कहीं कहीं समाज में विखंडन पैदा करने की भी कोशिश करते हैं जिससे कि वो विखंडन ज्यादा पैदा हो तो वो एकदम से बाहर के उसका हिमाचल कैसे क्या न कहिए कि जैसे की ज्वालामुखी फूट पड़ता है इस प्रकार से एक दिन फूट पड़े और उसके बाद विध्वंस होकर के सब समाप्त हो जाए ऐसा भी करते हैं फिर रूप आ जाए इसलिए दोष दर्गुणों को अब जैसे कंस के यहाँ जाकर के नारद जी ने जो उनको भड़काया इसलिए कि कंस का जल्दी विनाश हो इसलिए जो उनको इस प्रकार की बात बताया है कि जल्दी जल्दी कंस का उद्धार हो जाए तो ऐसी बातें लड़ाई झगड़े वाली बातें बताया भड़काया है उनको ये तो ये भी नारद जी इस प्रकार का उपकार करते रहते हैं नारद जी जो है वो हो भी है भविष्य की बात भी जानने वाले हैं तो कई लक्षण उनके जो है वो तो यहाँ ज्योतिष का रूप आ जाता है यहाँ पर कि वो भविष्य की बात बताते हैं अब आगे देखे नारद जी क्या बताते हैं उसको आप देखिए गुण मुनिहस गूमदानी सुकलगुन खा सुंदर सहज सुशील सयानी नानो मयि का भवामी सबल छन संतन कुमारी प्यारी सदा चल करेजसुय पिता हुई पूज्य सकल जगनाई तो से दुर्लगनाई कर नाम सुनि संसारा प्रिय चरण पतिव्रतय सिारा शैल सुल छन सुता तुम्हारी सुनौ जे अभय गुन दुचारी अगुण मान मांतिना उदासीन सब संशयीना जोगी जटिलय काम नगनय मन अस स्वामी का मिलेहि परी हस्त शिरेख पर रामचंद्र की जयन सुख हनुमान की जय जयो सब संत की जय अब नारद जी बोले कहा मुनि बिहस मूढ़ बधवानी तब नारद जी जो है ये है कहा मुनि बिहस नारद जी हंस करके बोले लेकिन गुढ़ मधुबानी बड़ी मधुरता से बोले नारद जी लेकिन गुड़ बात गुण के मनों उसके जब गंभीरता से विचार करो तभी अर्थ का पता चले लेकिन ऊपरी ऊपरी साब दे अर्थ तो देखो तो उसका अर्थ पता न चले एक बाणी होती अभीगा जैसा बोला वैसे ही उसका अर्थ लग गया एक लक्षण होता एक व्यंजना होता जब लक्षणा व्यंजना बोलने लगते हैं तो वो गुण वचन होते हैं तो जब तक कि उसकी गहराई की तरफ सांकेतिक अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देते तब तक उसका अर्थ समझ में नहीं आता तो नारद जी ने गुड़ बात कही कि मैंने शब्द मात्र से उसका अर्थ नहीं लगेगा उसकी थोड़ी गहराई से उसको देखना पड़ेगा समझना पड़ेगा इसलिए कहते हैं मुनि कहा मुहस गुड़ मृत बानी अभी आगे जो कुछ बाणी बोलते हैं उसको भी गुड़ समझ करके उसके अर्थ को लगाना पड़ेगा तात्पर्य क्या है सुता तुम्हारे सकल गुन खानी जब जैसे उन्होंने सुता बोली मेरी मुन चरणा तो जी ने भी कह दिया सुता तुम्हारी सकल गुन खानी तुम्हारी पुत्री जो है सब गुण खान है मन इसमें बहुत गुण गुणी गुण है सब बड़ी गुणवान तुम्हारी पुत्री है अब क्या गुण है पुत्री के तो अब सबका वर्णन करने के लिए नारद जी कहते हैं कि सुंदर सहज सुशील अब सहज को तो समझ लो वैसे कि सहज सुंदर सहज सुशील सहज सयानी ऐसा करके देख लो <coughs> तो विशेषण हो गया सबका सहज सुंदर मन सुंदर सहज सुंदर अभी सही शब्द लगा करके देश इसके गुण कर दिया इसको एक सौंदर्य तो ये होता मेकअप के द्वारा होता तो वो सही सौंदर्य नहीं होता खूब उसके नहाए धोए सफाई की टीका चंदन लगाया खूब बना बनू करके कपड़े वपड़े पहन करके तो ये कोई सही सौंदर्य तो होगा ये ये बनाव की सौंदर्य हो गया सही सौंदर्य के मान अपने आप से जो सुंदरता उसमें है उसमें कुछ करने धरने की जरूरत नहीं सो भी सौंदर्य और फिर शहरी शरीर का भी सही सौंदर्य सही नहीं कहा जा सकता उसके भीतर जो वास्तव में सही सौंदर्य है तो वो आत्मा का है परमात्मा का है जिसमें दिव्य धारे होते हैं उसी में सही सौंदर्य है जैसे कि सुशील गुण है शील का गुण है तो जब में अपने आंतरिक ज्ञान भक्ति जैसे ये सब गुण जिसके व्यक्ति के अंदर उत्तम होते हैं उसी में शील जैसा गुण आता है अगर परमात्म ज्ञान नहीं आया यदि भगवान की भक्ति नहीं आई तो शील जैसा गुण व्यक्ति में देखने में नहीं आता करता है तो शील एक सहज गुण है जो आत्मस्वरूप के अभिव्यक्त होने पर या आंतरिक सौंदर्य के प्रकट होने पर आचरण में देखने में आता है तो ये सौंदर्य तो व्यक्ति की स्थिति विशेष है और शील उसका आचरण है व्यवहार है दुष्का भी प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है सयानी के मन ज्ञान मान ये बहुत बुद्धिमान भी है ज्ञानमान भी बहुत है ये भी बता दिया ऐसा न समझो कि छोटी है तो कुछ समझती नहीं अब ये पार्वती जी कितनी फयानी हैं, इसका लक्षण आगे देखने मिल जाएगा जब नारद जी आगे वर्णन करेंगे तब उसी समय पार्वती जी का ज्ञानवान होना वो सब प्रकट भी हो जाएगा दिखा देंगे कहते नाम उमा अम्बिका अं भवानी इसके नाम जो है उमा है अम्बिका है भवानी ये इसके तीन नाम है अब देखो ऐसा लगता है कि नारद जी ने अब देखी जन्मपत्री बनाई और भविष्य को देखा तब नामकरण किया कि देखो इनके तीन नाम हैं तीन नाम क्या हैं एक तो प्राचीन नाम चला रहा अंबिका वो इनका नाम है इस समय वर्तमान में इनका नाम उमा है अभी इनका नाम उमारक हो जब भय शंकर जी जब शंकर जी से इनका विवाह हो जाएगा तब इनका नाम भवानी हो जाएगा ये तीन नामधारी हाँ? इसलिए ये नारद जी ने इनके तीन नाम बता दिए कि तीन नाम इस प्रकार के हैं तो तुलसीदास की अब चाहे नारद जी ने गुण वचन न बोले हो लेकिन तुलसीदास जी जरूर गुण वचन बोलते रहने हाँ? ये इस प्रकार को बताते हैं कि देखो नारद जी ने अपनी दिव्य दृष्टि का वर्णन कर दिया उन्होंने जैसे कहा कि आप त्रिकालज्ञ हो सर्वज्ञ हो तो ये नारद जी पहले अपनी त्रिकालज्ञता का तो वर्णन कैसे करें हम त्रकालज्ञ जरूर है तो कहते हैं त्रिकालज इसलिए है कि हम पार्वती जी के इन तीनों काल के तीनों नामों को जानते हैं भूतकाल में ये कौन थी ये जानते हैं वर्तमान में क्या है भविष्य में इनका क्या रूप होगा ये हमको सब मालूम है नारद जी त्रिकालज्ञ है भी जैसा उन्होंने कहा था वैसे अब इसके बाद सब लक्षण सब लक्षणों कंपन में तुम्हारी और ये तुम्हारी जो पुत्री है जो ये है सब लक्षणों से युक्त माने सब सब गुण सम है <coughs> अब जहाँ पार्वती जी होंगी तो उनमें क्या अब के पार्वती जी में सब गुण कौन कौन से हैं वो सब ध्यान में रखने चाहिए पार्वती जी की जैसे की देवी के हम उनकी उपासना करते हैं पार्वती की पूजा करते हैं तो उनके गुणों को हमें यहाँ पर इस प्रसंग में तुलसीदास जी ने बोल दी है तो हमें इनको इन चौटाइयों को याद रखना चाहिए इन गुणों को भी याद रखना चाहिए जब उनकी पूजा करें तब इन गुणों को स्मरण रखेंगे ऐसी पार्वती में है। कहते हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी ही है संतत तो प्यारी देखो। अपने पति को ये सदा ही प्रिय रहेगी सदा प्रिय रहेगी मैंने पति को इससे कभी विरोध नहीं होगा झगड़ा के साथ इससे नहीं तो एक जो तो सबसे बड़ा गुण ये है स्त्री का गुण की वो पति के अनुकूल हो पद से उसका विरोध ना हो झगड़ा ना ये गुण है ये अब किसी व्युक्ति से अब जब गुण वैसे तो कोई कहेगी कैसे हो सकता है कैसे हो सकता है झगड़ा तो संसारी होंगे तो ऐसा होगा बैसा ये सब बातें तो हैं लेकिन जब आध्यात्मिक विकास व्यक्ति के अंदर होता है तब वो उसको ऐसी बुद्धि आती है कि कैसी युक्त की जाए किस प्रकार से रहा जाए जिससे कि विरोध दोनों व्यक्तियों के बीच में विरोध उत्पन्न न हो सहमत सम्मत बनी रहे तो ऐसा गुण है इनकी पार्वती में होगा कि शंकर जी से इनका कभी विरोध नहीं होगा अब ये भविष्य की बात कह रहे हैं। हुई यही है माने भविष्य की बात हुई यही संत की लेकिन इसके माने ये नहीं कि भविष्य में भी ऐसी ही थी भविष्य में नहीं भूतकाल में भी ऐसी थी ऐसा नहीं था भूतकाल में तो सती थी और उनको स... तो हुई है संतति संत ही प्यारी अब दोनों स्थितियों को अगर देखें भी तो सती जिस प्रकार से कुतर्क करने वाली अविश्वास करने वाली जो लक्षण सती में थे जिनका दुष्परिणाम बाद में देखने में आया तो यही ऐसे दुर्गुण हैं जिनके कारण से स्त्री अपने पति की विरोधी बन जाती है झगड़ा के साथ खड़े हो जाते तो उन लक्षणों का वर्णन सती के प्रसंग में कर दिया सती अपने आप को दक्ष की पुत्री मन दक्ष मन बहुत होशियार और उनकी पुत्री उनसे भी ज्यादा होशियार अपने आप को बहुत होशियार समझना और शंकर जी को सर्वज्ञ समझ भी उसे भी करके उसे भी उनसे भी ज्यादा अपने आप को होशियार करना ये कहें शंकर जी सर्वज्ञ हैं लेकिन हम उनसे भी ज्यादा होशियार हैं हम झूठ शंकर जी हमारी मन की बात को नहीं जान पाएंगे दुनिया भर की बात को जान ऐसी होशियार तो ऐसी होशियार होंगे उसका परिणाम क्या होगा उसका परिणाम सती का जो हुआ वैसा ऐसी होशियारी सती की जैसी होशियारी सती की जैसे जो है बुद्धिमानी ये निंदनी ऐसा कोई ये गुण नहीं है ये कोई कभी कभी स्त्रियों में भी अपने आप को कि हम किसी से कम थोड़ा है हम प्रशो भी ज्यादा है ऐसे करके अहंकार करके वो अपने अंदर दुर्गुण ले आते वो गुण नहीं है अपने आप अपने अंदर से विकास हो धीरे धीरे व्यक्तित्व का विकास हो उसके अंदर ज्ञान भी आ तो पुरुषों से भी महान हो सकती है वो बात दूसरी है सृष्टि भी हो सकती है सबको हो सकती है सबरी जैसी व्यक्ति इतनी महान हो सकती है वो तो प्रशंसनीय है लेकिन कोई स्त्री कोई बैर भाव के कारण से कि समाज में स्त्रियों को हीन समझाया तो धनहीन नहीं है हम पुरुषों को भी काट लेंगे ऐसी चालाकी करने वाली स्त्रियां जो है उनका बिना सही होता है ये दूसरी बात है दोनों में अंतर देखो ये दोनों स्थितियों में एक दुर्गुण है और एक गुण है सभी की महानता जो है वो गुण है सती की जो महानता अपने सती चाला की चालाकी उसके कारण से आ गई तो दुर्गुण की दोनों के अपने अपने परिणाम देख लो किस प्रकार के तो इतना विवेक करके शास्त्र कहते हैं विवेक के द्वारा देखो इन स्थितियों <स्था> तो कहते हुई संत प्यारी सदा अचल यही करे अता और इसका आजादाब सदा चल रहेगा यानी इसके पति जो है वो हो दीर्घ जीवी होंगे कभी भी इनको उसके उसका मृत्यु होने की संभावना नहीं <स्था> सदा रहे सदा अचल ही करे अता और यही तेजस्व पही है माता अगर ये स्वयं तो अपने आप गुणवान है और उसके पहले उसके अपने गुण बता दिए अब देखो जब व्यक्ति में किसी भी गुण होते हैं तो सभी का प्रभाव एक और पति के ऊपर भी पड़ा कि वनस्पति की जो है वो हो अकाल मृत्यु नहीं होगी तो ये सबका विभाग उनका रहेगा इसलिए उसका जो है इनके तप का फल पार्वती जी के अपनी गुणों का प्रभाव जो है पति के ऊपर भी पड़ेगा और माता पिता पर भी पड़े दोनों पुलों की बात हो गई माता पिता जी यशस्वी होंगे कारण से तो पुत्री हो तो इस प्रकार की हो जिसके कारण माता पिता भी या हो दोनों को सीता जी के भी संबंध में देखते हैं तो जब स्त्रियों के चरित्र को देखें कि उनका कैसा स्वभाव कैसा गुण कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए तो इन सब का जैसे पार्वती जी का है सती का है ये सब उदाहरण है सीता जी का भी उदाहरण है सीताजी जब वहाँ चित्रकूट में पहुंची और जनक जी वहाँ आये तो जनक जी ने जो सीता जी को उस वेश में तपस्वी वेश में देखा तब तो जनक जी ने सती से सीताजी से यही कहा कि तुमने हे पुत्री तुमने दोनों दोनों पुलों की मर्यादा को उनकी महिमा को बढ़ा दिया है तुमने दोनों पुलों माना सती तपस्वी बेस होकर के भगवान राम के साथ में है तो उनका दशरथ का दशरथातुल्य वो हो वो तो पवित्र हुई और महिमा उसकी बड़ी इनकी पुत्रवधि कैसी प्रतिपरायणा है और कितना तप कष्ट उठा करके भी उनके साथ में है और दूसरे पिता की भी इतनी निंदा नहीं हुई पिता की भी महिमा हुई कि पिता ने जो कैसे सुंदर पुत्री को जन्म दिया जिसके कारण जाकर के वहां उस परिवार में ऐसा उसका इतने सुंदर कार्य कर रही कैसा सुंदर जीवन जी रही है तो पिता की भी प्रशंसा होती है तो पुत्री को तो दोनों कुलों को का एक प्रकार से भार है या दायित्व तो है कि पिता के कुल की भी मर्यादा और उसकी प्रशंसा बढ़े ऐसा कार्य करे और अपने पति के उसके कुल की भी मर्यादा बढ़े दोनों की रक्षा करे तो इस दोनों का नाम भी यहाँ उदाहरण बता दिया कि यह सचा सदा अचल ही करे अता और यही माता ये दोनों गुणों की बात हो गई और हुई है पूज्य सकल जग मही अब तीसरी बात ये है की सारे संसार में पूजनी होगी पूजनी कोई संसार मतलब होता है जब सारे संसार का हित करता है कल्याण करता है मंगलकारी होता है तभी संसार में वो पूजनी बनता है तो मैंने सारे संसार में ये हित मंगल करने वाले होंगे जो कोई भी इनकी पूजा करेगा पार्वती जी की जो भी उपासना करेगा तो पार्वती जी की कृपा से सारे संसार में सभी लोग मंगल प्राप्त करेंगे कल्याण प्राप्त होगा यही सेवत दुर्लभ ना ही ये बता दिया कि दिन इसके कारण सारे संसार में सप्ताहित तो होगा और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा ये लोक कल्याण की बात है तो इससे ये पता चलता है कि देखो स्त्री को अपने माता पिता का कुल की भी उसको भी ध्यान दे और अपने पति के कुल का भी ध्यान दे और लोक कल्याण का भी ध्यान दे अब पार्वती जी की महिमा इस प्रकार से स्वयं सद्गुण संपन्न और उनके कारण से दोनों कुलों की भलाई और फिर सारे संसार की भलाई सारे संसार का हित करने वाली जो कोई भी पार्वती जी की पूजा सेवा करे वो सब मंगलमूर्त तो में प्राप्त हो जा सकते तो यही करना सुमित संसारा और इसका नाम सुनकर के त्री चढ़ी पतिवता सुधारा क्योंकि स्त्रियों के लिए तो ये आदर्श होंगे आदर्श आइडियल माने जिनका की पूजा करने से इनका आदर्श सत्कार करने से जिनका पार्वती जी का स्त्रीया जो है वो हो जो उनके पातिव्रत धर्म है तो उस पापिव्र धर्म पर टिके रहने का और उसमें सफलता प्राप्त करने की योग्यता क्षमता उनमें भी एक मनोविज्ञान का नियम है जो व्यक्ति जिसकी पूजा करता है जिसका आदर करता है उसी के गुण उसमें आते हैं यदि कोई व्यक्ति धनी व्यक्ति की प्रशंसा करे उसकी पूजा करे उसका आदर सत्कार करे तो क्या होगा उसको भी धन प्राप्त हो यदि कोई व्यक्ति किसी विद्वान की पूजन करे आदर करे सत्कार करे तो क्या होगा उसकी कृपा से उसे ज्ञान प्राप्त होने जैसे जिसकी जिसकी जो जिसकी पूजा जिस प्रकार की व्यक्ति की करती है वैसे ही उसको गुण आते अब पार्वती जी पतिम्रता है और पतिम्रता में सर्वोपरि है अब, सर्वो अब ऐसे होने के कारण जो उनकी सेवा करेगा जो उनका आदर्श पूजन करेगा जो उनका ध्यान से करेगा तो भी उसमें भी पार्थिव उसमें भी आएंगे उनसे अब कहते हैं एक बात और बोलती इसमें चौपाई में कितनी त्री चढ़ी पतिव्रता असिधारा असिधार के मान तलवार की धार पतिव्रता रहना तलवार की धार है जैसे तलवार की धार पर चलना बड़ा मुश्किल है तलवार की धार पर धावनों है एक कवित्री हुई है भगवान की भक्त उन्होंने कहा कि ये क्या ज्ञान क्या भक्ति ये आध्यात्मिक साधना क्या है तलवार की धार पर चलना ऐसी तरह सलवार पर तो धार पर तो चलने के माने ये है कि बड़ा कठिन है तो कहते ये कठिन कार्य भी वैसे तो पतिव्रत होना स्थूल दृष्टि से एक अर्थ विशेष अपने मन में लोग भाग रखते हैं लेकिन जितना मन जो लोगों की धारणा जितनी पतिव्रत के अर्थ में है पातिव्रत के अर्थ में शास्त्र के अनुसार उतनी नहीं है शास्त्र के अनुसार तो पतिव्रता तब है वो है कि जब ये कहे हुई है ही संत ही प्यारी तब पतिव्रता जब ये ये कहें कि सदा अचल ही कर आता ये तब ये पातंत्र के लक्षण कुछ ऊपर जो बताए हैं ऐसा हो तब पातिवृत